भारतीय व्याख्यान वेदांत जफना के हिंदुओं द्वारा निम्नलिखित मानपत्र स्वामी विवेकानंद की सेवा में भेंट किया गया श्रीमद विवेकानंद स्वामी महानुभाव आज हम जफना निवासी हिंदू धर्मावलंबी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं तथा आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लंका के हिंदू धर्म के इस प्रमुख केंद्र में पधारने की जो कृपा की है उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं लगभग 2000 वर्ष से अधिक हुए हमारे पूर्वज यहां दक्षिण भारत से आए थे और साथ में अपना धर्म भी लाए थे जिसका संरक्षण इस स्थान के तमिल राजाओं ने किया परंतु उन राजाओं ने के बाद जब पुर्तगाली तथा डच राज्यों की यहां स्थापना हुई तब उन्होंने हमारे धर्मानुष्ठानों में हस्तक्षेप प्रारंभ किया हमारी धार्मिक विधियों पर प्रतिबंध लगा दिए तथा हमारे पवित्र देवालय भी जिनमें दो अत्यंत ख्याति लब्ध थे अत्याचार के कठोर हाथों से धराशाई हो गए इन राष्ट्रों ने युद्ध पे इस बात की लगातार चेष्टा की कि हम उनके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें परंतु फिर भी हमारे पूर्वज अपने प्राचीन धर्म पर आड़ूर रहे और हमको उन्हीं से अपना प्राचीन धर्म तथा संस्कृति एक अमूल्य दाय के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इस अंग्रेजी राज्य में हम लोगों का केवल महान राष्ट्रीय तथा मानसिक ही नहीं हुआ, हमारे पास प्राचीन पवित्र भवन भी पुनर्निर्मित हो रहे हैं स्वामी जी आपने जिस उदारता तथा निस्वार्थ भाव से वेदोक्त धार्मिक सत्य का संदेश शिकागो धर्म महासभा में पहुंचाकर हिंदू धर्म की सेवा की है भारत के अध्यात्म दर्शन के सिद्धांतों का जो प्रचार आपने अमेरिका तथा इंग्लैंड में किया है तथा पाश्चात्य देशों को हिंदू धर्म के तत्व से परिचित कराकर प्राच्य तथा पाश्चात्य में आपने जो घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित कर दिया है उसके लिए हम आपके प्रति इस अवसर पर हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम आपके इसलिए भी बड़े कृणी हैं कि आज इस भौतिकवाद के युग में आपने हमारे प्राचीन धर्म के पुनरुत्थान का क्रम प्रारंभ कर दिया है और विशेषकर ऐसे अवसर पर जबकि लोगों में धार्मिक विश्वास का लोप हो रहा है और आध्यात्मिक सत्यान्वेषण के प्रति अश्रद्धा हो रही है पाश्चात्य देशों को हमारे प्राचीन धर्म की उदारता समझाकर तथा उन देशों के धुरंधर विद्वानों के मस्तिष्क में यह सत्य भली भांति स्थित करके पाश्चात्य दर्शन में परिकल्पित तथ्यों की अपेक्षा हिंदू दर्शन में कही अधिक सार है। आपने जो उपकार किया है उसके लिए समुचित रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है आपको इस बात का आश्वासन दिलाने की हमें आवश्यकता नहीं है कि पाश्चात्य देशों में आपके धर्म प्रचार को हम बड़ी उत्सुकता से देखते रहे हैं तथा धार्मिक क्षेत्र में आपकी निष्ठा तथा सफल प्रयत्नों पर हमें सदैव गर्व तथा हार्दिक आनंद रहा है हमें विदित है कि आधुनिक सभ्यता के प्रतीक उन पाश्चात्य नगरों में जहां बौद्धिक क्रियाशीलता नैतिक विकास और धार्मिक तत्वानुसंधान का दावा किया जाता है आपके तथा हमारे धार्मिक साहित्य में आपके बहुमूल्य योगदान को जो प्रशंसात्मक संदर्भ वहाँ के समाचार पत्रों में आए हैं उनसे आपके श्लाघ्य एवं महान कार्य की सहज ही प्रतीत हो जाती है आपने हमारे यहाँ उपस्थित होने की जो अनुकंपा की है उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों को जो आप ही के सदृश वेदों के अनुगामी हैं तथा मानते हैं कि वेद ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है आपका अपने बीच में स्वागत करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे अंत में उस परम पिता परमेश्वर से जिसने अब तक इस महान धर्म कार्य में आपको इतनी सफलता प्रदान की है प्रार्थना है कि वह आपको चिरजीवी करे तथा आपके श्रेष्ठ धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको ओज तथा शक्ति प्रदान करे हम हैं आपके विनम्र जपना के हिंदू निवासियों के प्रतिनिधि स्वामी जी ने इसका सुंदर उत्तर दिया और दूसरे दिन सायंकाल वेदांत पर भाषण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है स्वामी जी का भाषण विषय तो बहुत बड़ा है पर समय है कम एक ही व्याख्यान में हिंदुओं के धर्म का पूरा पूरा विश्लेषण करना असंभव है इसलिए मैं तुम लोगों के समीप अपने धर्म के मूल तत्वों का जितनी सरल भाषा में हो सके वर्णन करूँगा जिस हिंदू नाम से परिचित होना आजकल हम लोगों में प्रचलित है इस समय उसकी कुछ भी सार्थकता नहीं है क्योंकि उस शब्द का केवल यह अर्थ था सिंधु नद के पार बसने वाले प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिंधु शब्द हिंदू हो गया है वे सिंधु नद के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते थे इस प्रकार हिंदू शब्द हमें मिला है फिर मुसलमानों के शासन काल से हमने अपने अपने आप यह शब्द अपने लिए स्वीकार कर लिया था इस शब्द के व्यवहार करने में कोई हानि न भी हो, पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब इसकी कोई सार्थकता नहीं रही क्योंकि तुम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में सिंधु नद के इस पार वाले सब लोग प्राचीन काल की तरह एक ही धर्म को नहीं मानते इसलिए उस शब्द से केवल हिंदू मात्र का ही बोध नहीं होता बल्कि मुसलमान ईसाई जैन तथा भारत के अन्यन्या अधिवासियों का भी होता है अतः मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा तो हम किस शब्द का प्रयोग करें हम वैदिक अर्थात वेद के मानने वाले अथवा वेदांतित शब्द का जो उससे भी अच्छा है प्रयोग कर सकते हैं जगत के अधिकांश मुख्य धर्म कई एक विशेष विशेष ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं लोगों का विश्वास है कि ये ग्रंथ ईश्वर या और किसी दैवी पुरुष के वाक्य हैं इसलिए ये ग्रंथ ही उनके धर्मों की नींव है पाश्चात्य आधुनिक पंडितों के मतानुसार इन ग्रंथों में से हिंदुओं के वेद ही सबसे प्राचीन है अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए वेद नामक शब्द राशि किसी पुरुष के मुंह से नहीं निकली है उसका काल निर्णय अभी नहीं हो पाया है न आगे होने की संभावना है हम हिंदुओं के मतानुसार वेद अनादि तथा अनंत है एक विशेष बात तुम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए वह यह कि जगत के अन्य अन्य धर्म अपने शास्त्रों को यही कहकर प्रमाणित सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर रूप व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगंबर की वाणी है पर हिंदू कहते हैं वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है वेद स्वतः प्रमाण है क्योंकि वेद अनादि अनंत है वे ईश्वरीय ज्ञान राशि है वेद कभी लिखे नहीं गए ना कभी सृष्ट हुए वे अनादि काल से वर्तमान है जैसे सृष्टि अनादि और अनंत है वैसे ही ईश्वर का ज्ञान ही इस ईश्वरीय ज्ञान ही वेद है वेद धातु का अर्थ है जानना वेदांत नामक ज्ञान राशि ऋषि नामधारी पुरुषों के द्वारा आविष्कृत हुई है ऋषि शब्द का अर्थ है पहले ही से वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का फल नहीं था जब कभी तुम यह सुनो कि वेदों के अमुक अंश के ऋषि अमुक है तब यह मत सोचो कि उन्होंने उसे लिखा या उनकी बुद्धि द्वारा रचा है बल्कि पहले ही से वर्तमान भाव राशि के वे दृष्टा मात्र हैं वे भाव अनादिकाल से ही इस संसार में विद्यमान थे ऋषि ने उनका आविष्कार मात्र किया ऋषिगण आध्यात्मिक आविष्कारक थे यह वेद नामक ग्रंथ राशि प्रधानतः दो भागों में विभक्त है कर्मकांड और ज्ञान संस्कार पक्ष और अध्यात्म पक्ष कर्मकांड में नाना प्रकार के बातें हैं उनमें अधिकांश वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के कारण परित्यक्त हुए हैं और कुछ अभी तक किसी किसी न रूप में मौजूद हैं। कर्मकांड के मुख्य भाव जैसे साधारण व्यक्ति के कर्तव्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वान प्रस्थी तथा सन्यासी, इन विभिन्न आश्रमियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य अब भी थोड़ा बहुत माने जा रहे हैं दूसरा भाग ज्ञान कांड हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंश है उसका नाम वेदांत है वेदों वेदों का का का अंतिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य, वेद ज्ञान के इस सार अंश का नाम है वेदांत अथवा उपनिषद और भारत में सभी संप्रदायों को द्वैतवादी विशिष्टाद्वैतवादी अद्वैतवादी अथवा सौर शाक्त गाणपत्य शैव वैष्णव जो कोई हिंदू धर्म के भीतर रहना चाहे किसी को वेदों के लिए उपनिषद अंश को मानना पड़ेगा उनकी अपनी व्याख्याएं हो सकती है और वे उपनिषदों की अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं पर उनको इनका प्रामाण्य अवश्य मानना पड़ेगा इसलिए हम हिंदू शब्द के बदले वेदांती शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं भारतवर्ष के सभी दार्शनिकों को जो सनातनी है वेदांत का प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ा और आज कल भारत में हिंदू धर्म की चाहे जितनी शाखा प्रशाखाएं हो उनमें से कुछ चाहे जितने अपरिपक् क्यों न मालूम हो उनके उद्देश्य चाहे जितने जटिल क्यों न प्रतीत हो जो उनको समझता और उनका अच्छी तरह अध्ययन करता है वह समझेगा कि उन्हें उपनिषदों के भावों से मूल रूप से संबद्ध करके देखा जा सकता है उन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की अस्थि में ऐसे घुस गए हैं कि यदि कोई हिंदू धर्म की बहुत ही अपरिपक्व शाखाओं के रूपक तत्व का अध्ययन करेगा तो वह भी उपनिषद के कर अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह जाएगा उपनिषदों के ही तत्व कुछ समय बाद इन धर्मों में रूपक की भांति मूर्तिमान हुए हैं उपनिषदों के बड़े बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक रूप में परिवर्तित होकर विराजमान है इस प्रकार हम आज जितने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार करते हैं वे सब के सब वेदांत से आए हैं क्योंकि वेदांत में उनका रूपक भाव से प्रयोग किया गया है फिर क्रमशः वे भाव जाति के मर्म स्थान के प्रवेश मर्म में प्रवेश कर अंत में पूजा के प्रतीकों के रूप में उसके दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं वेदांत के बाद ही स्मृतियों का प्रमाण है वे ही ऋषि लिखित ग्रंथ हैं, पर इनका प्रमाण वेदांत के अधीन है क्योंकि वे हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे दूसरे धर्म वालों के लिए उनके शास्त्र हम यह मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ये स्मृतियां रची है इस दृष्टि से अन्यन्या धर्मों के शास्त्रों का जैसा प्रमाण है स्मृतियों का भी वैसा है पर स्मृतियां हमारे लिए अंतिम प्रमाण नहीं यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदांत का विरोधी हो तो उसे त्यागना पड़ेगा उसका कोई प्रमाण न रहेगा फिर स्मृतियां हर युग में बदलती भी गई है। हम हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं सतयुग में अमुक स्मृतियों का प्रमाण है फिर त्रेता द्वापर और कलयुग में से प्रत्येक युग में अन्यन्या स्मृतियों का जाति पर पड़ने वाले देश काल पात्र के परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार आचारों और रीतियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है और स्मृतियों को ही प्रधानतः इन आचारों और रीतियों का नियामक होने के कारण समय समय पर बदलना पड़ा है मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखो वेदांत में धर्म के जिन मूल तत्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय है क्यों इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति संबंधी अपरिवर्तनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित है वे कभी बदल नहीं सकते आत्मा स्वर्ग प्राप्ति आदि की भावना कभी बदलने की नहीं हजारों वर्ष पहले वे जैसी थी अब भी वैसी है और लाखों वर्ष बाद भी वैसी ही रहेगी परंतु जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक अवस्था और पारस्परिक संबंध पर निर्भर रहते हैं समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जाएंगे इसलिए विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उचित होगी न कि दूसरे समय के लिए इसलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी खाद्य विशेष का विधान रहा है और दूसरे समय नहीं है वह खाद्य उस विशेष समय के लिए उपयोगी था पर जलवायु आदि के परिवर्तन तथा अन्य परिस्थितियों की मांग को पूरी करने की दृष्टि से स्मृति ने खाद्य आदि के विषय में विधान बदल दिया है इसलिए स्वतः प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में हमारे समाज में किसी परिवर्तन की जरूरत हो तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा ऋषि लोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन संपन्न करना होगा परंतु तो हमारे धर्म के मूल तत्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा वेद्यों के त्यों रहेंगे